श्री गर्ग संहिता खंड सोलहवा अध्याय सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी सोलह हजार रानियों का समागम नारद जी कहते हैं महामती विदय राज जब सिद्धाश्रम का महात्मा सुनो जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्रीहरि से कभी योग नहीं होता, उसे को पुरुष कहते हैं। जिसके दर्शन से स्पर्श से सामिप्य जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहां निवास करने से सायुज मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे ही सिद्धाश्रम जानो एक समय चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्मा सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदलीवंध से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के सौ यूथ और समस्त गोप गणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया श्री रामा के साप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के सौ वर्ष बीत चुके थे श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हुई उन पर छत्र छवर डराए जाने लगे इस प्रकार वे सती श्री राधा अनर्त देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई नरेश्वर वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी सोलह हजार रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम के चारों ओर से रक्षा कर रहे थे गोपियों के सौ युद्ध भी बड़े शक्तिशाली थे वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में वेत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई श्री राधिका की सेवा में तत्पर थी द्वारिकावासी स्नान की इच्छा से वहाँ आकर खड़े थे शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा देवकी नंदन आप सर्वज्ञ हैं अतः हमें बताइए यह कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं अहो यह किसकी प्रिया है इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है श्री भगवान बोली ये साक्षात विद्वान की पुत्री कीर्तिनंदिनी श्री राधा है जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा है यह ब्रज से गोपी गणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई है इन्हें के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं इन्ही का यह अद्भुत वैभव है श्री कृष्ण की यवा सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्भ करने वाली भामनी सत्यभामा अपने अपनी के बीच धीरे धीरे बोली क्या राधा ही रूपवती है मैं रूपवती नहीं हूँ पूर्वकाल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी मैं अपने रूप और सौंदर्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ सखियों, मेरे रूप के ही कारण सतधनवा की मृत्यु हुई अक्रूर और कृतवर्मा को यदपुर से पलायन करना पड़ा जो समकमणि प्रतिदिन अपने आप आठ भार स्वर्ण की सृष्टि करती है जिसके रहने से दुर्भिक्ष महामारी आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते मेरे पिता ने वही समन्तक मढ़ी मेरे दाहेज में दी थी उस मढ़ी से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था उसे मैंने अपने आँखों से देखा है मेरे ही कृपा से तुम सब प्राग ज्योतिषपुर से द्वारिकापुरी में आई और सबके सब, सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई इसमें संशय नहीं है मेरे ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से उन्होंने देव अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भ्रहासुर की संपत्ति थे मेरे ही इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका मिलाए गए मेरे ही कारण से हरि ने देवराज इंद्र से भी महान वैर ठान लिया मेरे द्वार पर वृक्षराज पराजित पारिजात सदा सुशोभित होता है मैंने अपने पति धर्म से ही श्री कृष्ण को भस्म्य कर रखा है मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है फिर राधा की तो बात ही क्या है जिनके रूप पर खेदराज शिष्यपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था उन रुक्मणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है सुंदर भौहों वाली बहन रुक्मणी तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो सखियों राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो मिथिलेश्वर सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गई उन सबको अपने कुल कौशल शील धन रूप और यौवन पर गर्व था वे आठों पटरानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली रानियां बोली प्रभो आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती है आज हम उन्हें तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती हैं जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती है और यहाँ स्नान के लिए आई हुई है नारद जी कहते हैं राजन तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण सोलह हजार रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वज पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में इंद्र मंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोवा तना था मोतियों की झारणों से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछोना बिछा था मालती की मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब ओर छा रही थी और उसी के कारण ब्राह्मणावलियाम जहाँ मधुर गुंजन कर रही थी पटरानी श्री राधा जिनका चित्र श्री कृष्ण ने चुरा लिया था विराजमान थी और सखियान हंस के समान श्वेत एवं दिव्य भजन ढुलाकर उनकी सेवा करती थी कोई सखी उनके ऊपर छत्रताने हुए थे कुछ सखियां झूले की डोर पकड़कर झूला रही थीं और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थीं। श्री राधा के कानों में बाल रवि के, के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी उनके श्री अंगों से कोट्य चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था वे तनवंगी तथा कोमलांगी थी वे अपने पैरों की सुंदर उंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणार बिंद धीरे धीरे रख रही थी महाराज उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई उनके तेज से उनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं इन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा वे सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगीं अहो ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोगों में कहीं भी नहीं है हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा इस प्रकार आपस में बात करती हुई रानियां रानिया श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची गोपांगड़ाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले इस प्रकार श्रीघर्ग संहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में सिद्धाश्रम महात्मा के प्रसंग में श्री राधा के रूप का दर्शन नामक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ